भा, महाभारत आदिपर्व एक द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा एकलव्य की गुरुभक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा व समुआ तथ संपूजित द्रोणो द्विपदाम द्विपदावर विस्राम महातेजा पूजि वैश्वान जी कहते हैं जन्मे जय तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्मी के द्वारा पूजित हो कौरों के घर में विश्राम किया वहां उनका बड़ा सम्मान किया गया विश्राम चेथ गुरु तस् पौत्राणाय कौरवान् शिष्य दद भीमो वसूरी विविधा चृहम चुपरिचन्नम धनधान्य समाकुल भारद्वाजा सुप्रेत प्रत्यपादयत प्रभु गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा से संपन्न भवन प्रदान किया द्रोड़ो मुदित मानस महाधनुधर आचार्य द्रोण ने प्रसन्न चित्त होकर उन पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया द्रोडो रहस्य प्रतिगृह चाहनम अब्रवीत रहता उन सब को ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से यह बात कही द्रोणवाच कार्यम देितम कि परिवर्तते बोले निष्पाप राजकुमारों मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है बतलाओ वे संपाहन वाचन तत्रत्वा कौरवे यास्ते पते अर्जुनस्तु तत सर्व प्रतिज्ञे परम तप वह सम्पाजी कहते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मे जय आचार्य की वबा सुनकर सब कौरव चुप रह गए परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली ततो तथर्जुनम तदामने समाघ्राज पुनः पुनः प्रीति पूर्व परिस्व्य प्ररो तब आचार्य ने बार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े तत् द्रोण पाण्ड पुत्राण अस्त्राणी विभिधान च्राह्या च वीरजवान तब पराक्रमित होना चार पांडव पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे राज्य समेत भरत शव अभिजग मु द्रोणम अस्त्रार्थ सतम भरत श्रेष्ठ उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए दिजश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे विष्णुशाध का नानादेश पार्थिवा सूतपुत्रच राधे द्रोणं द्रोण विष्णुवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए स्पर्धम दुर्योधन समाश्रित सोमंडत पांडवान सुतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लांग डाट दे रखता और अत्यंत अमरस में भर कर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था अभ्यस तथम तो धनुर्वेद चिकित्सा शिक्षा भुजबलोदेशगाष्टोजर्जुन तुष्ष्वस्त्र प्रयोगेशु लाघवेशौष्ठु चर्वशिष्या बभूवाभ्यधिकर्जुन पांडुनंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धन की जिज्ञासा शिक्षा बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़ कर निकले ऐप्रतिम द्रोण उपदेशमत एवं आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे कमंडल चर्वेशक्षीर कारणा पुत्रा चौक कुंभम अविलंबन कारणाद याव ते नोपगछन्तेण आचष्ट पुत्राया तत्कर्म जिष्णु रोहत वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलु देते जिसमें उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए परंतु तो अपने पुत्र अस्वस्थावा को बड़े मुँह का खड़ा देते जिससे उसके लौटने में विलंब न हो अतः अश्वस्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते तब तक वे अपने पुत्र अश्वस्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया तथा वारुणास्त्रेण पूरे कमंडल सममाचार्य पुत्रेण गुरुमभ्य फाल आचार्यपुत्रा तस्मा विशेषोपचय पृथक नेधावी पाथोप्यस्त्र अर्जुन परम ये गुरुपूजने परमं परम जोगम प्रिय भवत अतः वे वारुणास्त्र से तुरन्त ही अपना कमंडलू भरकर आचार्यपुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अस्वस्थामा से किसी बात में कम न रहे वे अस्त्रवेदताओं में सबसे श्रेष्ठ थे अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए तम दृष्टानत्यम उद्युक्तम प्रतिगुण आहूय वचनम द्रोड़ो रूदम अभासत अंधकारे अर्जुनायान्नमे ते कदाचन न चाखेयदे मद्वाक्यम विजये या अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोईये को एकांत में बुलाकर कहा तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी न कहना तद कदाचि भुंजाने प्रभो वायुरर्जुने तेन तत्र प्रतिपह स दिप्य मानो विलोपिता तदनंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे बड़े जोर से हवा चलने लगी उससे वहाँ का जलता हुआ दीपक बूझ गया वर्तते अनुग्रहण कारण उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यास व अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था तद्यास मारावपी स पांडव योग्या महाबाहुर्धनुषा पांडुनंदन उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहू पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे तस् जातोषम द्रोण सुव भारत उपेत्र चयन उम्र भारत उनके धनुष की प्रत्याषा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुना तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले द्रोण उसे तथा कर तुम यथान्याो भविता लोके सत्य में द्रोण ने कहा अर्जुन मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ रथेपे क्षाम शिक्षय वै सम्पान जी कहते हैं राजन तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। गदा तो द्रोण महासौर उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध खडग चलाने तथा तोमर प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अच्छा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी तस्कोशलम शुवा धनुर्वेद्र द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रो राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए तथो निषाद राजस्य हिरण्य धनुष एक लव्यो महाराज द्रोणम जगाम महाराज तदन तार शिण्य धनुष का पुत्र एक द्रोण के पास आया न स तम प्रतिजग्राह न सात चिंतन शिष्य धनुषर्मापेक्षया परंतु से आचार्य ने धनुर्विद्या उन्होंने ऐसा किया स तो द्रोण से परम तप अरण्य मनु संप्य कृत् द्रोणमीम तस्चार्य को संताप देने वाले ने द्रोणाचार्य के चरणों में रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धर्म विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया वह बड़े नियम के साथ रहता था पर श्रद्धयो तो योगे न परमेन चमोक्षादान सन्धारे लघुत्म परमाप आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फूर्ति प्राप्त कर ली अथ द्रोणाभ्यनुाता कदाचि गुर रथ है जो रथे सर्वे मृग्या शत्रुओं का दमन करने वाले तदनंत्र एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले तत्रोपकरण गृह्य नीक्षया राज कह स्वाण महादाय पांडवान् इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य इच्छा स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था तेसाम चिकितयाम स्वा चरण स बने मूढ़ो वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा सकृष्णम मलदिग्धांगम कृष्णा जिन जटाधरम न साक्ष भसंत स्थंत के एकलव्य के शरीर का रंग काला था उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता करके हुआ उसके पास खड़ा हो गया सुन सप्तरा मुखे लाघव दर्शनोच युगप यथा यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भूकने वाले कुत्ते के मुख में बानो एक ही सात बाण मारे सर पूर्णास पांडवा पांडवाना जम तम दृष्टवा पांडवा वीरा परम विस्मय माग उसका मुख बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया उसे देखकर कर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े दृष्ट्वा लाघव शब्देदृष्ट तत्परम तथा प्रेक्षित्रीड़िता वह हाथ की फूर्ति और शब्द के अनुसार लक्ष्य बेधने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर दज्जित हो गए और सब प्रकार से बाढ़ मारने वाले की प्रशंसा करने लगे आस्ते बने तम षमाणस्तेजन् नीशम राजन, राजन तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाढ़ चलाते हुए देखा न चैनमस्ते तदा विकृत दर्शनम अथइनम परीप्र प्रपक्षु भगवान कश्यवे त्युत उस समय उसका रूप बदल गया था पांडव उसे पहचान न सके अतः पूछने लगे तुम कौन हो किसके पुत्र हो एकल्यवाच निषादाधिपतिर्वीरा धनुष सुतम द्रोण शिष्य चमामृत धनुर्वेद कृत श्रम एकल्य ने कहा वीरों आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्य धनुष का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है वह समा तत्म पुनरागम्य पांडवा यथावृत्तम सर्व द्रोणाया चक्षतम वे सम्पाण जी कहते हैं राजन वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कर सुनाई कौनतेजुनो राजलव्यम अनुस्मरण रहो द्रोणम समा साध्य प्रणादी जन्मे जय कुंती अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत एक में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक यो बोले अर्जुन वाच तदा परिभ्य भविष्य तो अर्जुन ने कहा आचार्य उस दिन तो आपने मुझ अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा अथ कस्मान कस्मा मदि, अन्योस्ति लोकादपिच अन्योस्ती शिष्य फिर आपका यह अन्य शिष्य निषादराज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ वह हुआ च मुहूर्तम तम द्रोण द्रोण चिंत्त्वा निश्चय सभ्य साचिन महादाय न सा वह सम्पा जी कहते हैं आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में दो घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे फिर कुछ निश्चय करके वे सभ्य साची अर्जुन को सांस ले उसके पास गए ददर्स मलदेधांगम जटिलम तीर वासलभ्यम धनुष पाणिम अश्यन्तम अनिशम वहां वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक को देखा जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था उसके शरीर पर मैल जम गया था उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे एक लव्य स्तुतम दृष्टवा द्रोणमाजांत जगाम सिरसा इसर एक ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनके अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया पूजे निवेद्यम शिष्य आत्मान तस्थ प्राजलिग्रत फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया द्रोण तथो द्रोण्रवेद राजलभ्यम इदम वच यदि शिष्यो मे वीर वेतन दीयताल तत्व ब्रवेद इनम तब द्रोणाचार्य ने एकलभ्य से यह बात कही वीर यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला एकल प्रगव्या ब्रह्म एकल ने कहा भगवान मैं आपको क्या दू स्व गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दे ब्रह्मभिद्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए हो अधिणो दियता मिथि वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो एक लभ्यस्त तत्वा प्रतिज्ञा आत्मनोरक्ष सत्य सदात चिचारित प्राधा द्रोण्ठ द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख्य और उदार चित्त रह कर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया स सत्यसंधम नए सां दृष्टापृहित्रभी एव कर्तव्यम ये वैकलव्यम अभाषत ततः तो न सा अंग अंगुली न तथा च्रोहूतराधि द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलभ्य को सत्य प्रतिज्ञा देख कर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के सहयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए तब से वह निषाद कुमार अपने अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा राजन उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाढ़ नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था तथो तो अर्जुन प्रीतमना बभुविगत द्रोणस नविजुनम इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी भारी चिंता दूर हो गई द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता द्रोण से तो तदाशिष्य गदा योग्यो बभूवतु दुर्योधन से द्रोण के दो शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले दुर्योधन और भीमसेन ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध स्पर्धा से भरे रहते थे अस्वस्था रहस्येशभ्य दिखोत तथा अस्वस्था माँ धनुर्भेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ नकुल और सहदेश दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे युधिष्ठिर रथ श्रेष्ठ सर्वत्रजय प्रथित सागरांतायाम रथ यूथ पयूथ पुधिष्ठिर रथ पर बैठ कर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ यूथ पतियों के भी यूथ पति के रूप में प्रसिद्ध थे योग अस्त्रे गुरु अनुरागेजुन तो बुद्धि मन के एकाग्रता बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था एक तुल्य श्रोपदेशन यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धारत राष्ट्र दुरात्मा नामृत्यंत परस्परम चित्राष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे सर्व शिक्षितान ज्ञाले जिज्ञासु जब संपूर्ण अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए तब नेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया कि वृक्षाग्र शिल भी कृतम अभिज्ञात कुमारा लक्ष्य भूतम उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर वृक्ष के अग्र भाग पर रखवा दिया राजकुमारों को इसका पता नहीं था आचार्य उसी गिद्ध को बीधने योग्य लक्ष्य बताया द्रोणवाच शीघ्रत सर्वे सर्वश भाषमे द्रोण बोले तुम सब लोग इस गिद्ध को बीधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाढ़ चलाकर खड़े हो जाओ मधवाक्य समकालम तू शिरोम एक ही कसोरि तथा पुत्र का फिर मेरे आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ पुत्रों न एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो वे समवाच तथो युधिष्ठिर पूर्वम उवाचाग्र समस्व पाणम दुर्धर सहमत वाक्यांतेमुचतम वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे तन्नंतर अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा दुर्धर सीर तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो तथो युधिष्ठिर पूर्व धनुगृह्य परम तप तस्था गुरु गुरुवाक्य प्रचोदितः तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु के आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गिंध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए तथो विधान द्रोणसुरुनंदनम सा मुहूर्ता वचनम भरतर्ष भरत तब धनुष तान कर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ट से दो घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा प्रतिष्ठि राजकुमार वृक्ष के शिखा पर बैठे हुए इस गिद्ध को देखो तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया भगवान मैं देख रहा हूँ स मुहूर्ता देव पुनर्द्रोण मानो दो घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले द्रोण वाच वृक्ष द्रोण ने कहा क्या तुम इस वृक्ष को मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो तम वाचे पश्याम दे च तथा भ्रतृभान पुनः यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले हाँ मैं इस वृक्ष को आपको अपने भाइयों को तथा गिद्ध को भी बार बार देख रहा हूँ तमुवाचाप सर्पति द्रोढ़ो प्रीतम इव नक्षक्यम तया वेदुम लक्ष्म कुशय उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें छिड़कते हुए बोले हट जाओ यहाँ से तुम इस लक्ष्य को भी, नहीं बीन सकते ततो दुर्योधना धिष्टान धात्र महायशा ते न क्रमय योगे न जिज्ञास पर्यप्रेक्ष तदनंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि नृतराष्ट पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उन सब से सबसे पूछी पश्याम पश्या उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी जो वहां शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा हम सब कुछ देख रहे हैं यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया महाभारती आदि पर्व संभव पर्वी द्रोण शिष्य परीक्षायाम इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आचार्य द्रोण के द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाला एक, एक अध्याय पूरा हुआ